संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व श्री कृष्ण का आश्वासन सुभद्रा का तथा तो से कृष्ण का वार्तालाप संजय कहते हैं तद नंतर अर्जुन ने श्री से कहा भगवन अब आप सुभद्रा और उत्तरा को जाकर समझाइए जैसे भी हो उनका शोक दूर कीजिए तब श्री बहुत उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए और वहां पुत्र शोक से पीड़ित अपनी दुखनी बहन को समझाने लगे उन्होंने कहा बहन तुम और बहु उत्तरा दोनों ही शोक न करो काल के द्वारा सब प्राणियों की एक दिन यही स्थिति होती है तुम्हारा पुत्र उच्च वंश में उत्पन्न और क्षति था यह मृत्यु तो उसकी योग्य ही हुई है इसलिए शोक त्याग दो देखो बड़े बड़े संत पुरुष तपस्या ब्रह्मचर्य शास्त्र ज्ञान और सदबुद्धि के द्वारा जिस गति को प्राप्त करना चाहते हैं वही गति तुम्हारे पुत्र को भी मिली है तुम वीर माता वीर पत्नी वीर कन्या तथा वीर की बहन हो कल्याण तुम्हारे पुत्र को बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है तुम उसके लिए शोक न करो बालक की हत्या कराने वाला पापी जयद यदि अमरावती में जाकर छिपे तो भी अब अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं हो सकता कल भी तुम सुनोगी की जयद्रथ का मस्तक कटकर समन्त पंचक से बाहर जा गिरा है सूर्य अग्नि ने छत्री धर्म का पालन करके की गति है, सत्ती हम लोग तथा दूसरे भी पाना चाहते हैं। रानी बहन चिंता छोड़ो और बहु को धीरज बनाओ अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा की है वह ठीक ही होगी उसे कोई गलत नहीं सकता तुम्हारे सामने जो कुछ करना चाहते हैं वह निष्फल नहीं हो, होता यदि मनुष्य नाघ पिशात राक्षस पक्षी देवता असुर भी युद्ध में जयद्रथ की सहायता करे तो भी मक्कल जीवित नहीं रह सकता श्री की बात सुनकर सुभद्रा का पुत्र उमड़ पड़ा और वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना आज मैं भागनी हो गई, बेटा तुम तो अपने पिता के समान पराक्रमी थे फिर युद्ध में जाकर मारे कैसे गए पांडव विष्णुवंशी तथा तो पांचाल वीरों के जीते जी तुम्हें किसने अनाथ की भांति मार डाला आय तुम्हें देखने के लिए तरसती ही रह गई आज भीम से उनके बल को धिक्कार है अर्जुन के धनुष धारण को और विष्णु तथा के -के युद्ध में जाने पर तुम्हारी रक्षा न कर सके आज सारी पृथ्वी सोनी और श्रीहीन दिखाई देती है मेरी शोका कुल आंखें अपमनने को ढूंढती है पर देख नहीं पाती आय श्री कृष्ण के भांगे और गांधी भाई अर्जुन के अतिरथी पुत्र होकर भी तुम पड़े हो मैं कैसे तुम्हें देख बेटा हो आओ मेरी गोद में बैठो तुम्हारा सकूँगी नाता देखने को तरस रही है हावीर तुम सतने के संपत्ति के समान दर्शन देकर कहा छिप गए अहो यह मनुष्य जीवन पानी के बुलबुल के समान कितना चंचल है बेटा तुम अस्मय में ही चले गए तुम्हारी यह तरणी पत्नी शोक में डूबी हुई है इसे, तो इसे दूर निश्चय ही काल की गति को जानना के लिए भी कठिन है। तभी तो श्री कृष्ण जैसे के जीते जी तुम अनाथ की भांति मारे गए वस्त्र यज्ञ और दान करने वाले आत्मज्ञानी ब्राह्मण ब्रह्मचारी पुण्य तीर्थों में स्नान करने वाले कृतज्ञ उदार गुरु ंग करने वाले जिस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वही भी मिले पति इस्त्री, राजा, दिनों पर दया करने वाले वी से अलग रहने वाले वाल धर्मशी व अतिथि सत्कार करने वाले लोगों को जो गति मिलती है वही तुम्हे भी, भी प्राप्त हो बेटा आपत्ति और संकट के समय भी दो धैर्य पूर्वक अपने को संभाले रहते हैं सदा माता पिता की सेवा करते हैं और अपने ही स्त्री से संतुष्ट रहते हैं उनकी जो गति होती है, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं करते जो मध्य मांस मद मद्य, दम्भ और मिथ्या से दूर रहते हैं दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते जिनका स्वभाव संकोची है जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञानानंद से परिपूर्ण और जितेंद्री है।, है वही भी अब तो उसके दुख की सेना न रही सब फूट फूट कर रोने लगे और उनम की तरह पिट्ठी पर गिर कर बेहोश हो गई उनकी यह दशा देख भगवान श्रीकृष्ण बहुत दुखी हुए और वे होश में तर, तरकीब करने लगे उन्होंने जल छिड़क कर उन्हें सचेत किया और कहा सुब्रे अब पुत्र के लिए शोक ना करो द्रौपदी तुम उत्तरा को धीरज बनाओ अभिमन्यु को बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है हम यह तो कहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सब यशस्वी अभिमन्यु की गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले तो काम कर दिखाया है वही हम और हमारे सब श्रोत भी करें सुभद्रा द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान कृष्ण पुनः अर्जुन के पास गए और मुस्कराते हुए बोले अर्जुन तुम्हारा कल्याण हो अब जाकर सो रहो मैं भी जाता हूं यह कहकर उन्होंने अर्जुन के शिविर में द्वार द्वारों को खड़ा किया और कई शस्त्रधारी रक्षक तैनात कर दिए फिर वे दारूक को साथ ले अपने में अपनी छावनी में गए और बहुत से कार्यो के विषय में विचार करते हुए सैया पर लौट गए आधी रात के समय उनकी नींद टूट गई तब ये अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके दारूक से बोले पुत्र शोक से रक्षा में रहने वाले पुरुष को इंद्र भी नहीं मार सकते इसलिए कल मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे अर्जुन सूर्यअस्त होने के पहले ही व्यवत को मार डाले दारूक मेरे लिए स्त्री मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता ऐसा हो नहीं सकता अर्जुन के लिए मैं कर्ण दुर्योधन आदि सभी महारथियों को उनके घोड़े और हाथियों से मालूंगा कई सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूं जो उनसे देश रखता है वह निश भी लगता है वे उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है सवेरा होते ही मेरा कर तैयार कर देना उसने सुदासन चक्र कौरी की जवाब दिव्य शक्ति और सारण धनुष के साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख देना घोले जोत कर प्रतीक्षा करना जो ही मेरे पांच जन्म की धनु हो बड़े देख से मेरे पास रस ले आना मैं आशा करता हूं अर्जुन जिस जिस वीरों के वध का प्रयत्न करेंगे वहां वहां उनकी अवश्य विजय होगी दारूक ने कहा पुरुषोत्तम आप जिसके साथी हैं उसकी विजय तो निश्चित है पराजत हो ही कैसे सकती है अर्जुन की विजय के लिए आप मुझे जो कुछ करने के आज्ञा दे रहे हैं उसे सबेड़ा होते हुए पूर्ण करूंगा